आज तेईस मार्च 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है इस ईसावास से उपनिषद का अध्ययन जारी रख रहे हैं पिछली बार यानी हमने जो होली उत्सव मनाया उसमें आप सबकी सबकी सक्रिय भागीदारी थी उसके लिए आप सबको धन्यवाद आप सबके सहयोग से बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम और उससे पिछले वाले गुरुवार को हमने जो स्लोप लिए थे उनको पुनः लेके उससे कुछ आगे बढ़ते हुए आज का कार्यक्रम हम संचालित करते हैं तो ईसा वाज से उपनिषद के कुछ लोग हैं इन श्लोकों की विशिष्टता क्या है इन श्लोकों में कुछ रिपीटेशन है वही बात शब्दों को बदल के बार बार कहिए। सचमुच में ये रिपीटेशन करना आध्यात्म एक विशेषता है और इसलिए भी ज़रूरी है कि हम लोग इतनी प्रबल मानसिकता वाले नहीं हैं कि एक बार में पूरी बात समझ में आ जाए जैसे कृष्ण जी ने एक बार में गीता सुनाई अर्जुन को एक बार में सफल समझ में आई हमको वही बात समझने के लिए बार बार चोट करना पड़ती है अपने आप को क्योंकि हमारे ऐसे संस्कार हैं जिन संस्कारों के बेड़ियों से बाहर आने के लिए बहुतायद से चोट करने की ज़रूरत पड़ती है तो इसी बात को ऋषि समझते थे और उन्होंने वही बात भिन्न भिन्न तरह से कही अपन जो आज जो श्लोकों पढ़ने जा रहे हैं उन श्लोकों को समझने के पहले इसकी मूल भावना को समझते हैं ये जो मंत्र हैं सामने आज लिखे हुए उनकी मूल भावना क्या है जैसे वो कहते हैं कि अंधम तमह प्रवेशंती अंधकार में गहरे अंधकार में प्रवेश करता है कौन प्रवेश करता है यह अविद्या उपासना जो अविद्या की उपासना करता है और तत्भूय तेतमो और उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करता है यह यानि वह जो विद्या विद्यायाम रहता है जो विद्या में रत होता है अविद्या की उपासना करने वाला गहन अंधकार में प्रवेश करता है और विद्या की विद्या में सतत रत रहने वाला उससे भी गहरे अंधकार में प्रवेश करता है आप सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन इसके पीछे के निहितार्थ जैसे गुरुजी से जब भी चर्चा हुई उनके सानिध्य में जो बात उन्होंने उसकी उसका जो सार था जो उसका मर्म था उसका जो गूढ़ रहस्य था जब उन्होंने बताया तो वो बातें बड़ी रहस्यमई हैं और बड़ी विशिष्ट हैं ध्यान देने लायक हैं किस संसार में जब तक समग्रता नाम की चीज़ नहीं है इंटीग्रिटी नहीं है तब तक हम अधूरे हैं जिसे हम ज्ञान मार्ग की बात करते है। और हमको एक आदमी मिल जाता है जो दिन भर पूजा ही करा करता है हम पूजा पाठी हैं और हमको एक आदमी मिल जाता है जो पूजा उजा करने से बिल्कुल इनकार करता है खाली ज्ञान की बात करता है तो गुरुदेव कहते हैं कि जब हम किसी एक दिशा में हमारा झुकाव आवश्यकता से अधिक होता है तो हमारा लक्ष्य से हम भटक जाते हैं लक्ष्य तब प्राप्त होगा जब हमारे विचारों में और हमारी विजन में हमारी दृष्टि में इंटीग्रिटी समग्रता होगी जब हम ही कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड विश्व परमेश्वर के सिवा कुछ भी नहीं जो कुछ दिखाई देता है वो परमेश्वर है जो कुछ दिखाई नहीं देता वो परमेश्वर है जो हो चुका है वो परमेश्वर है जो होने वाला है वो परमेश्वर है क्यों? कि ये तो केंद्र से निकलने वाली विभिन्न किरणें हैं उन किरणों में जो श्रोत है एक उनमें जो भिन्नता दिखाई देती है वो भिन्नता कृत्रिम है नकली भिन्नता है तो फिर हमारे नजर में भी भिन्नता कैसी अगर हमारे नज़र में भिन्नता है और हम सोचते हैं कि हम उन श्रेष्ठ लोगों में से हैं जो ज्ञान को समझते हैं और हमारे नज़र में वो अश्रेष्ठ है जो ज्ञान को नहीं समझता तो फिर हमारी ही विज़न हमारी ही दृष्टि अधूरी है इसके पहले हमने जब विज्ञान भैरव पढ़ा था अच्छा। इसके पहले जब हमने विज्ञान भैरव पढ़ा था तो विज्ञान भैरव में एक विशिष्ट बात पढ़ी थी कि योगी वो नहीं है जो शिवावस्था तक पहुँच जाए जो शिवावस्था तक पहुँच जाए वह पूर्ण योगी नहीं लेकिन जो शिवावस्था से पहुंचकर वापस संसार के स्तर पर आने की साहस हिम्मत और क्षमता रखता है वो पूर्ण योगी पूर्ण योगित्व तो तब है जब वो शिवावस्था तक उत्थान करने में सक्षम हो और उस शिवावस्था से वापस संसार के स्तर तक आने में पूर्ण सक्षम हो तो दोनों क्षमताएं होना उसमें जरूरी है अगर उसकी एक क्षमता है तो उसमें इंटीग्रिटी नहीं है उसमें समग्रता की कमी है समग्रता तब है जब वो शिवावस्था तक भी जा सके और वापस संसार में आके संसार में रमने की भी क्षमता हो और फिर उस संसार में रमते हुए भी फिर से शिवावस्था तक जाने की क्षमता हो यानी वो पूर्ण स्वतंत्र है इसलिए शिवावस्था की सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण पहचान है पूर्ण स्वतंत्र माने उसमें पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो शिवावस्था तक भी जा सके और पूर्ण स्वतंत्रता है कि वापस संसार में आ सके संसार से लिप्त तो हो सके लेकिन उस लिप्तता के बाद वो फिर से शिवावस्था तक जा सके यानी उस नीचे ऊपर की यात्रा में दाएं बाएं की यात्रा में आगे पीछे की यात्रा में वो पूर्ण स्वतंत्र उसकी स्वतंत्रता में कहीं एक हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे छोटे छोटे थे तो कुछ अजीब से प्रश्न दिमाग में आते थे कुछ लोग भी ऐसे ही प्रश्न करते थे कि परमेश्वर की क्षमता के बारे में बात करते थे तो कुछ अजीब सी बातें ठीक से ध्यान नहीं आ रही हूँ आखिर हम ये कहते थे कि वो क्या अपने आप को ऐसा अक्षम बना सकता है परमेश्वर अपनी क्षमताओं पर भी लगाम लगा सकता है आपको वो लगा सकता है वो तो पूर्ण स्वतंत्र है तो फिर वो इसका मतलब ही है कि उसमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है अगर वो अपनी क्षमताओं को कम करने की क्षमता नहीं है तो वो पूर्ण स्वतंत्र नहीं है लेकिन आज वो बात समझ में आती है कि उसको अपने स्वतंत्रता को कम करने की भी स्वतंत्रता है और वही कारण है संसार क्योंकि संसार में उसने अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया संसार के अंदर आपके अंदर जो मैं बैठा है आपके भीतर के भीतर जब आप अंदर उतर के चिंतन करते हो समझते हो कि मैं यहाँ पे हूँ जो मेरा वास्तविक मैं है मेरा मन मेरा दृश्य है मेरी बुद्धि मेरा दृश्य है मेरा शरीर भी मेरा दृश्य है मेरी अहंता भी मेरा दृश्य है तो मैं इन सबको देखने वाला हूँ और मैं इन सब के पीछे खड़ा मैं अपनी बुद्धि को भी देखता हूँ कि कभी चलती है कभी नहीं चलती है मन को देखता हूँ चंचलें कभी यहाँ खड़ा रहता है कभी वहाँ भाग जाता है मैं शरीर को भी देखता हूँ कभी जवान था कभी अब बूढ़ा होता जा रहा है कभी स्वस्थ रहता है कभी बीमार हो जाता है तो इस शरीर का भी दर्शक हूँ मन का दर्शक हूँ बुद्धि का भी दर्शक हूँ तो मैं देखने वाला कौन हूँ ये मेरा वास्तविक परिचय जब ये बात समझ में आती है तब ही हम आध्यात्म की पहले सीढ़ी पर चढ़ते हैं जब हमको समझ में आता है कि इस शरीर मन बुद्धि अहंकार से हटके इसके भीतर ये मेरा वास्तविक परिचय है तो ये जब तक अपना वास्तविक परिचय पर टिकता है कि हाँ ये वास्तविक परिचय है तब तक योग अधूरा है मैं अपनी आत्मा को पहचानूँ और अपने आत्मा को अपना स्वरूप समझूँ तब तक योग अधूरा है वेदांत कहता है कि ये योग पूर्ण है जब आत्मबोध हो गया तो योग पूर्ण हो गया लेकिन शिव दर्शन कहता है ये योग अधूरा है आप जब मैं वापस इस शरीर को भी अपना समझूंगा और समस्त शरीरों को और समस्त ब्रह्मांड को भी अपना शरीर समझूंगा तब मेरा योग पूर्ण है तो उन्हीं भावनाओं को ये आज जो हम मंत्र पढ़ने जा रहे हैं ये उन्ही भावनाओं को पुष्ट करते हैं कि हम बोध तक सीमित न हो पूर्ण योगित्व तक सीमित न हो पूर्ण शिवावस्था तक पहुंचने तक सीमित न हो क्योंकि अगर आप पूर्ण विद्या में ही रमते हो तो भी आप अंधकार में गिर दो आप पूर्ण अविद्या में हो तो भी अंधकार में गिरते दो फिर इसकी विभिन्न जो ज्ञानी जन व्याख्या करते हैं वे करते हैं कि अविद्या यानी कर्म जो हम सकाम कर्म करते कि मुझे कुछ चाहिए उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ यज्ञ करता हूँ हवन करता हूँ प्रार्थनाएं करता हूँ अपने सर, संसार को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास करता हूँ और ये प्रयास करना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है जीवन में मैं आया हूँ तो मुझे मेरे घर परिवार अगर बनाया है मैंने अपना शरीर पाया है तो इस शरीर को पोषण देने का मेरे को जन्मसिद्ध अधिकार है मेरा एक परिवार है मेरा अगर बच्चा है तो उसको पालन पोषण करने का भी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तो ये काम मुझे करना ये हमारे सकाम कर्म के है। सकाम कर्म में बुराई कुछ भी नहीं है हम वेद भी आपको अधिकार देता है कि हम अन्न के लिए प्रार्थना करें अन्न तो प्रतीक है उसमें अन्न का मतलब होता है सांसारिक आवश्यकताएं मूलभूत आवश्यकता बेसिक नीड्स तो अन्न के लिए प्रार्थना करना हमारा मौलिक अधिकार है लेकिन उस मौलिक अधिकार के पूर्ण हो जाने के बाद या हमारी उन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद अगर हम वहीं पर रुक जाते हैं तब समस्या खड़ी होती हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ हम तय कर लें कितनी सारी हैं उन सभी आवश्यकताओं के लिए प्रयास भी करें प्रार्थना भी करें उपासना भी करें उसी का नाम है अविद्या उसके बाद कर्म का स्वरूप बदलता है जब निष्काम कर्म करता है इंसान तब जब कर्म करता है एक स्थिति ऐसी आती है एक उदाहरण समझते हैं अपन किसी भी व्यवसाय का उदाहरण समझ लें एक डॉक्टर का उदाहरण समझ लें कि अगर वो पहले सबसे पहले तो चाहेगा कि मैंने पढ़ाई के लिए लोन लिया तो उसको पूरा कर दूँ फिर चाहेगा मेरे घर परिवार मेरे बच्चों की शिक्षा दीक्षा इस सब के लिए कर दो व्यवस्था लेकिन अंततः उसके हृदय में कहीं तो ये बात आती है कि अब मेरे को परमेश्वर ने डॉक्टर बनाया है तो मेरे को ये काम करना है ये मेरा कुछ इसमें नहीं मेरे को ना तो श्रेय चाहिए इसका ना अपश्रेय चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए इसका मेरे मैंने जो कर्म करना है वो मुझे दिया गया कर्म है वो जो मुझे करना है जैसे आप आपके सर्वेंट को बोलो कि ये चीज़ उसको दे आना तो वो दे आएगा उसके पीछे ना तो उसका कोई इंटरेस्ट है ना उसके पीछे उसका कोई मोह है ना कोई घृणा है वो निष्काम भाव से वो चीज़ करे जाएगा मैंने कहा ये पैसे हैं ये रिश्वत के हैं इसको उस फलाने अफसर को देना है वो उठा के दे आएगा अब उसको पाप लगे तो तुमको लगे चाहे उस अफसर को लगे वो जो बीचवान है जो उठा के सामान को इधर से उधर करता है वो उस पाप का भागी कभी नहीं बनता क्योंकि उसमें उसका कोई लगाव ही नहीं है तो इस भावना से जब हम कर्म करने लगते हैं तो वो निष्काम कर्म कहलाता है इसी कर्म के लिए कृष्ण जी ने गीता जी में भी कहा था कि तुमको नैसर्गिक रूप से क्षत्रिय बनाया गया तुम्हें इस मातृभूमि पर शासन करने का नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकार है और तुमको ये करने के लिए राह में जो अड़चने आती हैं जो आतताई है जो अतिक्रमणकारी हैं जो, है, जो अन्याय के पक्ष में खड़े हैं उनको नष्ट करो चाहे फिर वो कोई भी हो अगर तुम कहोगे नहीं नहीं ये मेरे चाचा हैं इनको कैसे नष्ट करूँ तब तुम कर्म फल के भागी बद तब तुम पाप के भाग्य बनते हो क्यों? कि तुमने अपने कर्म में मोह को डाल दिया तो अपने कर्म जहरीले हो गए लेकिन कर्म जब शुद्ध होते हैं जब हमने अपने कर्म में अपने व्यक्तिगत पसंद को नहीं डाला हमने अपने खुद की कोई इच्छाएं उसमें शामिल नहीं की हमको तो एक ही बात है कि हमको इस धरती पर जो सुशासन लाना है आत्ताइयों को हटाना है अतिक्रमणकारियों को हटाना है जो अन्यायकारी है उनको नष्ट करना है फिर उस राह में कोई भी खड़े नहीं वो भावना हमारी निष्काम कर्म की और निष्काम कर्म ज्ञान की अर्हता ज्ञान की पात्रता देता है तो वो चीज़ है विद्या लेकिन अगर हम सिर्फ विद्या की बातें करें अब अपन इसको इस तरह से समझ लें कि क्यों विद्या वाला अंधकार में गिरेगा हम विद्या की बातें करें मात्र ज्ञान की बातें करें लेकिन हमारी दृष्टि में इंटीग्रिटी नहीं है हमारी दृष्टि में समग्रता नहीं है हम निष्काम न रहते हुए निष्काम होने की बात करते हैं हम कहते हैं ज्ञान इस सबको समदृष्टि से देखो लेकिन उस बात में और हमारे जीवन के वास्तविक परिदृश्य में फर्क है हम उसको उस दृष्टि से देखते हैं लेकिन हमारे कर्मों से हमारे शरीर से हमारी बॉडी लैंग्वेज से वो बातें असत्य सिद्ध होती हैं कि हमारे विचार अलग हैं हम कर कुछ और रहे हैं या हम उन विचारों को ही समझते हैं कि हमने सब पा लिया हम अपने जीवन में उनको अपने अस्तित्व के स्तर तक नहीं उतारते तो उन परिस्थितियों में हम और ज़्यादा गहन गड्ढे में गिरते हैं क्यों गिरते हैं वो ऋषि लोग कहते हैं कि इस संसार में जब आप आए हो तो आपने कई ऋण लिए हैं पिता से माता से समाज से गुरु से गुरु ऋण है मातृपितृण है आपका और एक लोक ऋण है इस समाज ने आपको एक स्थान दिया है क्योंकि ये सोशल स्ट्रक्चर है सामाजिक ढांचा है इसमें कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं चल सकता मैं अगर हूँ तो मैं सापेक्षिक रूप से मेरी स्थिति को दर्ज कर सकती अगर एक भी मरीज न हो तो आपको डॉक्टर कौन कहेगा एक भी भक्त नहीं हो तो मूर्ति को भगवान कौन कहेगा एक भी आप सुनने नहीं आओगे तो मैं चिल्लाऊंगा किसके सामने इसलिए मेरी जो परिस्थिति है वैसी ही आपकी या किसी और की भी परिस्थिति है कि हम इस समाज से ऋण लेते हैं क्योंकि हमारी जो भी स्थिति है हम कहते अच्छा हैं वो अच्छा आदमी है लेकिन वो अच्छाई करेगा किस पे अगर अच्छाई के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है जिसको अच्छाई की ज़रूरत है मैं तो बहुत बड़ा दान दाता हूँ पर एक भी मुझसे दान लेने को मंजूर नहीं है किसी तो मैं किसका दान दाता किसको दान दूंगा और मेरी दानदाता होने की हैसियत कैसे सिद्ध होगी संभव ही नहीं है इसलिए मेरी जो भी हैसियत है जो भी अच्छाई है या जो भी मेरी स्टैंडिंग है समाज में या एक मूर्ति की मंदिर में जो स्टैंडिंग है या गुरु की गुरुद्वारे पर स्टैंडिंग है वो उसकी उन लोगों से है जो उसका लाभ लेते हैं बाहर गुरुदेव भी कहते हैं कि चल अगर हम तेरे सामने से सिर उठा लें तो इस मूर्ति की क्या कीमत तू पत्थर से ज़्यादा कुछ भी नहीं ये तो हम तेरे माथे पिकाते हैं तेरे चरणों पे। इसलिए तू भगवान बना हुआ है हम अगर सिर उठा लें अपना नि, नि टिकाएं तेरे माथे पे, पैरों पे, तो फिर तेरी दिव्यता कहाँ है तेरी दिव्यता खोरा तेरा गौरव हमसे परमेश्वर का गौरव मनुष्य से क्योंकि हम अगर हमने सिर झुकाएंगे तो उस परमेश्वर का कैसा कौ हम कहते तो हम बहुत बड़े दान दाता हैं, पर कोई ने दान लेना ही नहीं चाहेगा तो काय दान दान किसको को दोगे और तो कैसे कहोगे कि हम बड़े दान दाता हैं? इसलिए अगर हमारे दृष्टि में समग्रता है तो जितना महान दानदाता है उतना ही महान दान ग्रहिता भी है अगर कोई लोन लेने वाला है तो लोन देने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है लोन लेने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण क्योंकि अगर लोन लेगा ही नहीं कोई तो देगा वो किसको हम कहेंगे कि हम अच्छे डॉक्टर हैं तो कैसे क्योंकि मेरे पास वो मरीज हैं जिनको मैं ठीक कर सकता हूँ एक भी नहीं आएगा तो मैं कैसा अच्छा डॉक्टर कितना भी अच्छा हो मेरे घर में रहूँ क्या कर सकता हूँ कितना भी अच्छा संगीत बज रहा हो अगर एक भी सुनने वाला नहीं तो उस संगीत की अहमतियाँ तो दूर की बात है और संगीत बज रहा है ये भी कौन बोलेगा क्योंकि एक भी अगर सुनेगा तस्दीक करेगा तभी तो वो संगीत का महत्व है वास्तव में संगीत उस ग्रामोफोन रिकॉर्ड में या किसी टेप रिकॉर्डर में या रेडियो में नहीं है संगीत तो हमारे भीतर है जिसको वो उजागर कर रहा है वो तो इंस्ट्रूमेंटल है वो तो निमित्त मात्र है हमारे अंदर के संगीत को उजागर करने के इसलिए जब हमारी दृष्टि में समग्रता आएगी कि दान लेने वाला दान देने वाला जो महान है जो नीच है जो चोर है जो संत है जो अपने हैं जो पराये हैं इन सबके बीच में जो सापेक्षिकता है वो किस धुरी के आसपास घूम रही है एक ही धुरी है इस ब्रह्मांड में निरपेक्षता का एक ही मानदंड। अगर हम कहें कि एक बड़ी लकीर खींच दो क्या इस वक्त वक्त का कोई भी मीनिंग है कुछ भी नहीं हमने कहा ये बड़ी लकीर खींच दी आपने आके उससे भी बड़ी लकीर खींच दी तो हमने तो तुमको बड़ी लकीर खींचने का कहा तुमने तो छोटी लकीर खींची तो आपकी बड़ी लकीर छोटी सिद्ध होगी हम पहले हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जब हमारे आसपास आके कोई दूसरा हमसे ज़्यादा अच्छा व्यक्ति आके बैठा तो हम फिर बुरे व्यक्ति हो गए तो फिर क्या है इस संसार में जो निरपेक्ष रूप से वो है जो न छोटा हो सकता है न बड़ा हो सकता है न घट सकता है न बढ़ सकता है और उसी एप्सोल्यूट को हम परमेश्वर बोलते हैं वही एक है जिस केंद्र के आसपास पूरे ब्रह्मांड का नृत्य है क्योंकि जब तक एक रेफरल पॉइंट नहीं है जब तक कोई बिंदु नहीं है संदर्भ बिंदु जिसको बोलते हैं संदर्भ बिंदु नहीं है रेफरल पॉइंट नहीं है तब तक ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है ना कोई भूत है ना कोई भविष्य है ना कोई वर्तमान है ना कोई दूर है ना कोई, है, ना कोई पास है ना कोई अच्छा है ना बुरा है क्योंकि इन सब के पीछ में एक रेफरल पॉइंट जरूरी है एक संदर्भ बिंदु जरूरी है और हम उसी संदर्भ बिंदु की बात करते हैं और उस संदर्भ बिंदु की जगह पर खड़े होकर अब अगर संसार को देखें तो हमको पूर्ण संसार समग्रता से दिखाई देता है जिसके अंदर जो कर्म कर रहे हैं वो भी खड़े हैं जो कर्म से भाग रहे हैं वो भी खड़े हैं जो ज्ञान की बात कर रहे हैं वो भी खड़े है, जो हैं जो ज्ञान को अपनाए हुए वो भी खड़े हैं लेकिन इन सबसे परे वो खड़ा है जो इन सबको देख रहा है ज्ञानी को भी देख रहा है कर्म को भी देख रहा है विद्या को भी देख रहा है अविद्या को भी देख रहा है सकाम और निष्काम कर्म करने वालों को भी देख रहा है वही स्थिति वास्तविक सेवावस्था है उस स्थिति पर उस बिंदु पर उस केंद्र पर खड़े होने के बाद उसे सब कुछ अपने शरीर की तरह दिखाई देगा आप अपने शरीर को देखो आपको क्या आपके कुछ अंग ज़्यादा प्रिय लगते हैं हमको हमारे सभी अंग प्रिय लगते हैं पेड़ चलते हैं धूल में भर जाते हैं कीचड़ में सन जाते हैं तो भी हमको प्रेयर उतने प्रिय कि बहुत गंदे हैं पेड़ तो क्या हम काट के फेंक देंगे हमको कि बुरे बुढ़े हैं पेड़ हमारे रोज गंदे हो जाते हैं हम काट के फेंक देंगे क्या हमको मालूम है कि इसके बगैर हमारी ज़िंदगी बड़ी खतरनाक रूप से ख़राब हो जाएगी इसीलिए संसार में हमारी दृष्टि जब इंटीग्र इंटीग्रल हो जाती है समग्र हो जाती है और वही बात हमारे ऋषि कहते हैं कि जब हम खाली विद्या की बात कर रहे हैं तो अधूरी है खाली अविद्या की बात करें तो अधूरी है, तो है लेकिन आगे वो जो कहते हैं सम्भूति च विनाशम च तत् वेद उभय जो दोनों को एक साथ जानता है जो अव्यक्त को और व्यक्त को एक साथ जानता है यानी परमेश्वर को और संसार को एक साथ जानता है ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर को जान गए तो पूर्ण हो गए इस संसार को भी परमेश्वर के रूप में जानना है और परमेश्वर को भी संसार के रूप में जानना है जब हम परमेश्वर की तरफ अंतर्मुखी होकर देखें Intent? तो हमें संसार दिखाई दे और जब संसार की तरफ देखें तो सब कुछ शिवमय दिखाई दे तो जब हम उन दोनों को एक साथ देखते हैं कि सम्भूतिमच विनाशम च विनाशम यानी जो विनाश होने जैसा है जैसे ये मकान है व्यक्ति है ये सब कुछ विनाश होने जैसा है तो सम्भूतिमच विनाशम च यश्य से, से तद वेदों अभम सह उभयम सह यानी जो दोनों को एक साथ जानता है विनाशे विनाश ने मृत्युम तीर्थ यानी संसार को देखकर और संसार के रहस्य को जानकर वो मृत्यु को पार कर जाता है ऋषि कहते हैं कि जब वो संसार के रहस्य को जानता है कि ये पूरा संसार परमेश्वर के सिवा और कुछ भी नहीं है जो विभिन्नता हमको संसार में दिखाई दे रही है वो परमेश्वरी है और सम्भुत्याम अमृतम अनुश्चय यानी वो परमेश्वर को जानकर अमृत प्राप्त कर लेते हैं परमेश्वर में ही विलीन हो जाता है संसार को देखकर मृत्यु से तर जाता है परमेश्वर को जानकर परमेश्वर में ही समा जाता है क्योंकि परमेश्वर को जानना ही परमेश्वर में समाना है जानत तुम्हें तुम्ही हो जाई जैसे तुलसीदास जी ने कहा था कि परमेश्वर को जानने वाला परमेश्वर हो जाता है राम जी तुमको जो जान जाता है वो राम जी बन जाता है फिर राम जी से अभिन्न हो जाता है तो जानत तुम्हें तुम्हें हो ही तो वो कहते हैं ऋषि कि दोनों को जो एक साथ जानता है क्योंकि द्वैत संसार में दो है एक ज्ञान है तो एक कर्म है एक अव्यक्त संसार है तो एक अव्यक्त ईश्वर है एक अव्यक्त प्रकृति है तो एक व्यक्त प्रकृति है एक अदृश्य निर्गुण परमेश्वर है तो जो दृश्यमान है वो भी परमेश्वर है ऐसे हमारे शब्दों के जोड़े अविद्या और विद्या संभूति असंभूति विनाश और संभूति सगुण और निर्गुण भक्ति और ज्ञान संभव असंभव कर्म और ज्ञान आध्यात्मिक नवजागरण और पूर्वाजित वासना का क्षय जैसे यहाँ पर एक संत का निष्कर्ष था कि विनाश जैसे शब्द आया विनाश और सम्भूति तो इसका उन्होंने मतलब विनाश का मतलब होता है हमारे पूर्व अर्जित जितनी वासनाएं हैं है हमारे हृदय में उनके क्षय का नाम यहाँ पर विनाश रखा है क्योंकि हर संत अपनी कुछ व्याख्या करता है और उन व्याख्याओं में निश्चित रूप से उसके अंतर्ज्ञान निहित होता है और कार्य ब्रह्म और अव्यक्त प्रकृति ये दो नाम दिए थे आदिशंकर ने अविद्या यानि कार्य ब्रह्म ये सारा संसार अविद्या और अव्यक्त प्रकृति यानी जिससे यह ब्रह्मांड पैदा हुआ है जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, वो विद्या तो दोनों को जो एक साथ जानता है जितने नाम लिखे हैं इन दोनों को जो एक साथ जानता है वही पूर्ण ज्ञानी और जो सिर्फ ज्ञान को जानता है वो पूर्ण ज्ञानी नहीं सिर्फ ज्ञान को जानता है वो सिर्फ निर्गुण को जानता है वो सिर्फ असंभूति को जानता है जो अव्यक्त है तो पूर्ण ज्ञानी नहीं पूर्ण ज्ञानी वो है जो मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट, व्यक्त और अव्यक्त दोनों को जानता है तो दोनों को जो जानने वाला है देखो ये जो सूत्र मंत्र दिए हैं इन मंत्र से हमारी विजन बहुत क्लियर होती है हमारे आंखों के आगे के सारे जाले साफ हो जाते हैं क्योंकि हृदय में द्वेत जब समाप्त होता है तो हृदय आनंद और प्रेम से भर जाता है अगर हम किसी व्यक्ति को गलत काम करते देखते हैं और हमारा आनंद कम नहीं होता तभी हम सच्चे तौर से उसको सही दृष्टिकोण से देखते हैं अगर हमारे हृदय का आनंद किसी भी कारण से कम होता है अंदर का प्रेम कम हो जाता है हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि इस व्यक्ति ने बेईमानी करी इस व्यक्ति ने गलत काम किया और हमारा हृदय उसके प्रति क्रोध से भर जाता है तो हमारी दृष्टि अधूरी है फिर आप कहोगे कि क्या अगर न्यायाधीश के सामने एक हत्यारा आता है तो क्या उससे वो मोहब्बत करे इसका बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि वो तो हृदय से तो मोहब्बत करे लेकिन अपने कार्य से उसे सजा दे सजा देते वक्त तो दो बात हो सकती है एक तो अंदर से घृणा और क्रोध से तम तमा के भरा हुआ है और कहता इसको कठोर से कठोर सजा देनी है ना अंदर से घृणा से भरा हुआ है क्रोध से भरा हुआ है ना? और एक वो स्थिति है कि हृदय में उसके प्रति भी वो करुणा से भरा हुआ है उस हत्यारे के प्रति भी करुणा से भरा है उसके प्रति भी स्नेह से भरा है और फिर वो फिर वो सजा लेता क्योंकि उसको तो वो करना है क्यों निष्काम कर्म करना है उसको तो उसको ये नहीं देखना है कि ये मेरा रिश्तेदार है या क्या है उसने तो उसकी ड्यूटी पूरी करनी है कि ये काम इसने किया है गलत किया है इसकी सज़ा आजीवन कारावास है तो उसको आजीवन कारावास देना लेकिन उसके हृदय में आजीवन कारावास देने के प्रति आग्रह नहीं उसके हृदय में ये नहीं होना चाहिए कि इसको तो मैं दूंगा ही उसने चेहरा देखा मतलब ये तो बहुत बदमाश दिख रहा है इसको तो दूंगा ही चाहे उसके खिलाफ पूरे सबूत ना हो तो भी मैं तो इसको सजा दूंगा ही जब आग्रह होता है अंदर हृदय क्रोध से भरा होगा अंदर घृणा से हृदय भरा होगा तो उस घृित और क्रोधित हृदय से न्याय की कभी उम्मीद हो ही नहीं सकती न्याय की उम्मीद होगी तभी जब हृदय प्रेम और करुणा से भरा है फिर जो आप कर्म करेंगे वो दिव्य होंगे चाहे वो फिर आप फांसी की सजा लिख रहे हैं फांसी की सजा भी दिव्य कर्म है पुण्य और पाप से अलग होके दिव्य कर्म होता है पाप कर्म मोह से सिद्ध होता है पुण्य कर्म भी मोह से होता है लेकिन दिव्य कर्म बिना मोह के होता है वो उसमें कोई मोह नहीं होता है कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं होती कहीं उसके हृदय में ये नहीं होता कि इसको पकड़ना ही पकड़ना है इसको मारना ही मारना है या इसको छोड़ना ही छोड़ना है ना कि मेरे को लगता नहीं है गलत क्योंकि वह अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के बजाय उन बातों पर ध्यान देता है जो सीट पर उसको बिठाया गया है न्यायाधीश के और उसके अनुकूल उसको जो काम करना है वो करता है बिना किसी पूर्वाग्रह के बिना किसी बायस के बिना प्रिजुडाइस के जब वो काम करते है, वही उसका दिव्य कर्म है वो तब हो सकता है जब आपकी नज़र इस संसार के प्रति जबरदस्त स्नेह और प्रेम की हो यानी आप किसी को सजा भी दो तो भी आपके हृदय से प्रेम इतना सा भी कम न और जब किसी को प्रेम करो तो भी आपके हृदय में आनंद जो है वो बढ़ने की तो कोई गुंजाइश नहीं क्योंकि वो पूर्ण आनंद है वो पूर्ण आनंद उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा लेकिन इस आनंद में एक बड़ी अजीब सी बात है हमारे गुरुदेव जो बोलते थे कि जिसका हृदय प्रेम से भरा है उसके अंदर जो आनंद है उस आनंद को आप कैसे पहचानो आप घर में नया टीवी खरीद के लाओ तो भी आनंद आता है नए घर में रहने आओ तो भी आनंद आता है पर ये दिव्य आनंद में और उस आनंद में क्या फर्क है संसार के सभी आनंद बासी हो जाते हैं आप टीवी लेके आए 15 दिन बाद आपका आनंद काफुर हो जाता है नई कार खरीद के लाए थोड़ी सी स्क्रेच लग गई उसके बाद में वो सब आनंद काफुर हो गया एक बार सड़क पर पंचर होगी आपका मजा किरकिरा हो गया संसार के सारे आनंद में दुख छिपे हुए हैं इन्हरेंट है आनंद के पैकेज में दुख आते ही है संसार के जितने भी आनंद के हैं उस आनंद के हिस्से में दुख जरूरी है लेकिन इसमें एक बड़ी विशिष्टता है जो दिव्य आनंद में इसमें नित नवीनता है आज जो आनंद है कल आनंद इससे उच्चतर स्तर पर महसूस होता है वो आनंद में कभी भी बासी पना आता बोरियत नहीं होती किस आनंद को तो आप बोर हो गया आपको खूब अच्छे बिस्तर पर सुला दिया जाए और खूब आनंद से वहीं पर आपको खाना मिल जाएगा वहीं पर आपको रोटी मिल जाएगी वहीं पर जो चाहो मिल जाएगा तो भी आप तीन दिन भी नहीं रह सकते उस पर बोर हो जाओगे घबरा जाओगे क्योंकि वो संसारिक आनंद आपको कभी भी दिव्यता तक ले नहीं जा सकता और वो संसारिक आनंद आपको हजम हो ही नहीं सकता आपको कितनी भी सुविधाएं दे दी जाए एक व्यक्ति को कि बस तुम हिलो ही मत जी आप तो आप कप, कमीज भी हम आपको पहना देंगे बटन भी हम आपके लगा देंगे रोटी भी मुंह में डाल देंगे आप तो आराम से बैठे रह लेकिन वो आनंद भी आपको बोर कर देगा घबरा जाओगे दे, भाग जाओगे नीचे ये सब क्योंकि संसार का हर आनंद एक सीमा के बाद दुख में बदल जाता है लेकिन ये जो दिव्य आनंद है इस आनंद में एक विशिष्टता है कि यह आनंद कभी दुख में नहीं बदलता वरन ये नित नवीन होता चला जाता है इस आनंद में और नवीनता और नवीनता आती चली जाती है इसलिए ये जीवन भर ये नित नवीन बना रहता है तो यही एक आनंद है जो उस बिंदु पर खड़े होने पर मिलता है जिस बिंदु से आपको सब कुछ समान दिखाई देता है दोनों को जानते हो उभय के बारे में यह वेद उभयम सह जो वेद का मतलब जानना, से ने जो वेद ने जानता है, यानी कि उभय यानी दो सह यानी एक साथ जो दोनों को एक साथ जानता है वही इस आनंद का हकदार है वही एक वास्तविक दृष्टि वाला है यहाँ कुछ और श्लोक है उनको अपन संक्षेप में समझ लें मूल बात वही है जो मैं आपको अभी बताई कि अन्य देवाहुर अन्य विद्या अन्यहुर् विद्या कुछ कहते हैं कि विद्या से और कुछ कहते हैं अविद्या से भिन्न भिन्न फल प्राप्त तो होते ओके कहते तो कर्म करने से हमको देवलोक मिलेगा उपासना करने से हमको ब्रह्मा मिलेंगे इति सूक्ष्म धीरण नाम हमने ऐसा धीर लोगों से दें जो ज्ञानी जनों से ये बात सुनी है ये नस्त द्विचक्र क्षीर है जिन लोगों ने हमको उपदेश किया था विद्या अविद्यांश यद वेदोभयम सह ये बात जो यहाँ कही यहाँ संबूति और विनाश के नाम से कही है यहां और यहाँ अविद्या और अविद्या के नाम से कही है कि विद्यांश अविद्यांश येदोभयम सह अविद्या अविद्या ने कर्म से वो मृत्यु को पार हो जाता है जो हमको हमारे पहले निष्काम पहले सकाम तदंतर निष्काम कर्म उनसे वो मृत्यु से तर जाता है तो विद्यांश विद्यांश येदोवयम सह अविद्या मृत्युम तीर्तवा अविद्या से मृत्यु से तर जाता है और विद्या अमृतम अश्नुते और विद्या से वो अमृत प्राप्त कर लेते अमृत प्राप्त करने का मतलब होता है कि आपने इसी जन्म को अंतिम जन्म बनाना समस्त कर्म फलों का समूल नाश करना जिसको बोलते हैं कि कलमश बीज यानी हमारे कर्मों के जो बीज हैं वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि यही बीज फिर जीवन के रूप में प्रकट होता है एक गेहूं के दाने से फिर गेहूं का पेड़ बनता है उससे फिर गेहूं के दाने निकलते हैं उससे फिर गेहूं का पेड़ बनता है तो ये बीज ही तो है जो पुनर्जन्म का कारण है एक गेहूं का पेड़ का पुनर्जन्म तभी होता है जब वो बीज पैदा करता है अगर वो बीज पैदा ना करे तो उसका पुनर्जन्म होगा ही नहीं ऐसे ही हम भी बीज पैदा करते हैं तभी तो हम फिर से वापस नए जन्म लेते हैं और वो बीज है कर्म कर्म के बीजों से हमारा अन्य जन्म फिर होता है अगर हमारे कर्मों का लेखा जोखा बैलेंस शीट शून्य हो गई तो फिर हमारा जन्म क्यों होगा क्योंकि हमारा जन्म होता ही है उन कर्म के फलों को भुगतने के लिए जो हमने किए और फिर एक ही जन्म में समस्त कर्मों को भुगतना संभव नहीं है इसलिए कई कई जन्म होते हैं आपने एक ही जन्म में ऐसे काम किए कि अगले जन्म में तुम राजा बनोगे और उसी जन्म में ऐसे काम किए कि अगले जन्म में तुम भिखारी बनोगे इसी जन्म में ऐसा काम किया कि अगले जन्म में तुम कुत्ता बनोगे तो क्या है तीनों तीनों चीज़ें एक साथ संभव है संभव ही नहीं है इसलिए उसके लिए आपको तीन बार जन्म लेना पड़ेगा तो ये हमारा भिन्न भिन्न किस्म के बीज हम पैदा करते हैं संसार में मनुष्य ही एकमात्र एक ऐसी एक रचना है जो एक ही जीवन में भिन्न भिन्न बीज पैदा करते हैं गेहूँ में कभी नहीं सुनोगे कि उसमें चने के बीज भी लग गए नीम के निमोली से नीम का ही पेड़ उगेगा पीपल नहीं उग जाएगा लेकिन मनुष्य ही ऐसा है जो भिन्न भिन्न बीज पैदा करता है ये उसकी स्वतंत्रता दी हुई है और हम बहुत तरह तरह के बीज पैदा कर देते हैं ताकि हमको कई जन्मों तक हमको भुगतना पड़ता है लेकिन जो इन दोनों को एक साथ जानता है वो अमृत मनुष्चित यानी वो अमृत को पी जाता है यानी अमृत को पीने का मतलब होता है कि इन समस्त बीजों को भून डालना इन समस्त बीजों को जला डालना इसलिए ये ज्ञान इस ज्ञान का नाम है कलमश बीज हंत्रिम यानी इन कर्म के बीजों को नष्ट कर देने वाला ज्ञान है ये बात ये ज्ञान या ज्ञान सिर्फ ज्ञान की बात नहीं ये ज्ञान मतलब इस ज्ञानमय जीवन अगर सिर्फ ज्ञान की बात हो तो फिर वही बात है कि अविद्या आपको और गहरे अंधकार में डाल देगी खाली गहरे खाली ज्ञान की बात करोगे तो वो ज्ञान आपको और गहरे अंधकार में डाल देगी। ऋषि कहते हैं ज्ञान की बात नहीं ज्ञान ज्ञान का मतलब होता है जो हमारी नाभि के स्तर तक उतर गया है हमारे अस्तित्व के साथ एक में हो गया है जब हम वास्तव में किसी दुष्कर्मी को देखते हैं तो हम हमारा पूर्ण जो हमारा दायित्व तो निभाते उसकी रिपोर्ट करना है उसको रोकना है उसकी शिकायत करना है उसके खिलाफ गवाही देना है सब करते हैं लेकिन हमारे हृदय के अंदर प्रेम कभी कम नहीं होता हमारे हृदय के अंदर वो आनंद प्रेम कभी कम हो ही होता ही नहीं है क्योंकि हमको वो भी एक शिव की रचना दिखाई देती न केवल रचना मतलब हमको उसमें भी शिवत्वता दिखाई देती ये दृष्टि ही एक यूनिवर्सल विजन है यही एक यूनिवर्सल रिलीजन है यही हमारा एक सार्वभौम धर्म है जब हमारे हृदय के अंदर आनंद और प्रेम किसी स्थिति में कम ना हो और फिर हम बाहर से निष्काम कर्म करते चले गीता भी यही उद्देश्य देती है कि गीता भी उपनिषद का हिस्सा है उपनिषदों से ही गीता भी बनी है जो कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था वो उपनिषदों का ही ज्ञान था उसी ज्ञान को और यही ज्ञान ज्ञान का वो शिखर है जिस शिखर को संसार के समस्त बुद्धिजीवी जो खुले दिमाग से सोचते हैं बिना किसी पूर्वाग्रह के सोचते हैं वो सब इस ज्ञान को प्रणाम करते हैं कि यह ज्ञान विश्व का सर्वोच्च और सर्वोत्तम ज्ञान है क्योंकि यही इस ज्ञान में संभावना छिपी है कि इस ब्रह्मांड को एक आदर्श स्थान बना सके इस ब्रह्मांड को जीने लायक स्थान बना सके धर्म की क्या परिभाषा एक बार गुरुदेव के सामने हमने यही बात पूछी कि धर्म क्या के क्या परिभाषा लोग कहते हमारा धर्म अलग हमारा धर्म अलग हमारा धर्म पर धर्म है क्या धर्म वो है जो इस ग्रह को धरती नाम के ग्रह को जीने लायक स्थान बना दे जहाँ पे जीना आनंद का दूसरा नाम हो उसका नाम है धर्म जो दुनिया को जीना सिखा दे और धार्मिक व्यक्ति कौन है धार्मिक व्यक्ति हम कहते कि अरे हम बहुत धार्मिक हैं हम टीका लगाते हैं मंदिर जाते हैं रोज लोटा भर के पानी चलाते हैं हमने भागवत जी की कथा करवाई क्या इससे धर्म का कोई संबंध है हमारे गुरुदेव की दृष्टि में और मैं उस दृष्टि का पूर्ण सहमत उससे पूर्ण सहमत भी हूँ कि धार्मिक व्यक्ति वो है जो किसी और के आनंद को अपना आनंद समझते हैं किसी और के दुख को अपना दुख समझता है किसी और के आंसू को अपना आंसू समझता है वही वास्तविक धार्मिक व्यक्ति वो व्यक्ति धार्मिक नहीं है जो मंदिर जाता है मस्जिद जाता है गुरुद्वारे जाता है वो एक आरंभिक स्थिति है धर्म की ओर बढ़ने की लेकिन पूर्ण धार्मिकता पूर्ण धार्मिकता उससे बहुत दूर है जैसा हम कहते बहुत ज्ञानी हम कहते ज्ञान प्राप्त कर लेकूल जाना जरूरी स्कूल बाद कॉलेज जाना जरूरी लेकिन स्कूल कालेज जाना एक निमित्त है उस स्कूल कॉलेज जाने से आप व्यवसायी बन सकते हैं डॉक्टर बन सकते हैं इंजीनियर बन सकते हैं वकील बन सकते हैं मैनेजर बन सकते हैं ज्ञान ही नहीं बन सकते क्योंकि ज्ञान तो आपके भीतर से आता है बाहर से नहीं आ सकता अपन इस बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जो दिव्य ज्ञान है उसका स्रोत आपके भीतर है आप किसी को बता सकते हो क्या कि कविता कैसी लिखी जाएगी वो तो आपके अंदर से दर्द होगा तब तो अपने आप निकलेगी और वो कविता आपका अपना हिस्सा है जब दर्द महसूस होता है एक अमेरिकन बैठा है एक रशियन बैठा है एक जर्मन बैठा है एक निमाड़ी भी बैठा है सबको एक दर्द हुआ क्या वो दर्द अलग अलग तरह का हुआ एक ही दर्द हुआ वो दर्द की कोई भाषा नहीं है जर्मन को भी वही दर्द होगा रशियन को भी वही दर्द होगा अंग्रेज को भी वही दर्द होगा और मुझको भी वही दर्द होगा चाहे हमारी मातृभाषाएँ भिन्न भिन्न हो हमारे दर्द की कोई भाषा नहीं होती वही दर्द धीमे धीमे एक रूप लेने लगता है गुड़मुड़ाने लगता है अंदर अंदर वो संगठित होने लगता है जैसे कि बर्फ़ जमती है और वो कुछ शब्दों का रूप लेने लगता है तब भाषा कहीं धीरे धीरे प्रवेश करती है उन दर्द के अंदर और वही फिर जब किसी काव्य के रूप में चित्र के रूप में संगीत के रूप में वो बाहर निकलती है। तब वो भाषा का रूप ले लेते रशियन होगा तो वह अपनी भाषा के अंदर कविता लिखेगा अंग्रेज होगा तो अपनी भाषा में लिखेगा मैं हूँगा तो मेरी भाषा में लिखूँगा क्योंकि यहाँ पर अब वेखरी वाणी ने प्रवेश किया जो शुरू में जो दर्द हुआ था वो दिव्य स्थान पर हुआ था मेरी अंतरात्मा में हुआ था दर्द उस अंतरात्मा की भाषा और मेरी बोलचाल की भाषा में फर्क है और यही बात हम संसार के जन्म की भी ऐसी ही कहानी है जो समस्त अंतरात्मा के भीतर होते जो बोलते हैं उसको वेखरी वाणी कहते हैं एक होती मध्यमा वाणी जो बोलने के ठीक पहले तीर चलने के पहले कमान खींची हुई है इस तरीके से हमारे जीव से निकलने के पहले जो शब्द हमारे भीतर होते हैं वो मध्यमा वाणी होती इसके पीछे होती पश्चंती जब वो घुर्मराकर अंदर एक शब्द का रूप लेने लगते हैं और उसके भी अंदर होती है परावाणी जब वो किसी भी भाषा की मोहताज नहीं दर्द किसी भाषा का मोहताज नहीं किसी भी व्यक्ति को चाहे गूँगे को बहरे को चाहे किसी भी भाषा वाले को दर्द होगा तो दर्द वैसे ही हो उसके हृदय के अंदर और वो जब भाषा का रूप लेता है तब वो वेखरी वाणी बन जाता है इसलिए वाणी के चार स्तर हैं ऐसे ही ब्रह्मांड के क्रिएशन के संसार के क्रिएशन के भी चार स्तर हैं अब इन हम चारों को अगर हम अलग अलग दृष्टि से देखते हैं तो हमारी दृष्टि अधूरी है इन चारों में एक निरंतरता को जब देखते हैं कि वो रशियन भाषा में एक कविता है एक हिंदी में कविता है एक अंग्रेजी में कविता है एक जर्मन भाषा में कविता है लेकिन उसका स्रोत तो एक ही है, वही एक दर्द एक लड़की नंगे पैर जा रही है धूप में आपके हृदय में उसके प्रति करुणा पैदा हुई कि छोटी सी बच्ची देखो धूप में नंगे पैर जा रही पैर में छाले हो रहे तो वो रशन देखेगा उसके भी मन में वही दर्द पैदा होगा आपको भी वही होगा अंग्रेज को भी होगा किसी को भी होगा वो दर्द लेकिन उसकी अभिव्यक्ति जो है वो मिन्ने में हो सकती है लेकिन उन अभिव्यक्तियों का स्रोत तो एक ही उसके अंदर जो अभिव्यक्ति जहाँ शुरू हुई उस को ही हम अनुसंधित सा कहते हैं क्या हम उस स्रोत को तो ढूँढें ऐसे ही हम संसार के स्रोत को ढूंढते हैं कि संसार का स्रोत क्या है संसार कहां से शुरू हुआ तो हम उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं उस स्रोत को ढूंढते ढूंढते जहां पे हमें इन सब को एक साथ देखने की नज़र मिल जाती विद्या अविद्या संभूति असंभूति संभव असंभव ये हम दोनों को एक बिंदु पर खड़े होकर देखते हैं ये हमारे दो हाथों की तरह देखते हैं एक पापी एक पुण्यात्मा एक संत एक डाकू हमको सब एक जैसे दिखाई देने लगते हैं जैसे एक मेरा दाहिना हाथ है एक मेरा बहिना हाथ हमको कर्म वही करना है जो नैसर्गिक रूप से हमको दोनों हाथ प्रिय हैं लेकिन जब लिखने की बात आएगी तो मैं दाहिने हाथ से लिखूंगा कि मुझे इसी हाथ से लिखना आएगा इस हाथ से नहीं लिख सकता लेकिन मेरे को ये हाथ भी उतना ही प्रिय है जितना ये हाथ मेरे को तो ये दोनों मेरे अपने हिस्से ये भावना जब आएगी इस ब्रह्मांड की तो ये यूनिवर्सल विजन डेवलप होती है और उपनिषद यूनिवर्सल विजन पैदा करता है यही कारण है कि उपनिषद को सारे ब्रह्मांड सारे विश्व के जो बुद्धिजीवी हैं वो एक स्वर से इसकी तारीफ करते कि इससे बेहतर आध्यात्म का कोई विज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि ये सर्वोच्च विज्ञान है जो हृदय की समस्त कलुषित को दूर कर देता है आनंद से इंसान को भर देता है अंदर प्रेम और करुणा का दीपक जलता है जहाँ अंधकार के लिए कोई जगह नहीं बचती क्योंकि जहाँ पर उजाला है वहाँ पर अंधेरा कैसे पैसा जहाँ प्रेम है वहाँ पर घृणा कैसे पैदा होता है हम कर्मों वो सब करेंगे जल्लाद होंगे तो फांसी की सजा भी देंगे लेकिन हृदय में उसकी प्रेम और करुणा के साथ तो आज इन यहाँ तक हमने चौदह तक के मंत्रों को पढ़ा अब इसके आगे चार मंत्र और बचते हैं उसका ईसावाद से उपनिषद समाप्त तो हो जाएगा चार मंत्रों के बाद लेकिन उसके बाद हम स्पंद कार्य का पढ़ेंगे जो जिसके बारे में हमारे पास शब्द नहीं जो आनंद से भरपूर है जो इस ब्रह्मांड की संरचना शिव का हृदय और उस शिव की क्या मनोस्थिति क्या स्थिति क्या संसार बनाने के प्रति उसकी इच्छा संसार से उसकी क्या अपेक्षा वो सब कुछ उसमें या उसको जब हम पढ़ेंगे तो रधे आनंद से सराबोर हो जाएगा तो अगला हमारा जो करीब एक दो हफ्ते हम इसको ईशावाच्य को और आगे बढ़ाएंगे तद तो हम हम स्पंदिका का अध्ययन शुरू करेंगे मान के चलो कि अप्रैल के मध्य में कहीं हम स्पंदिका का अध्ययन फिर से शुरू कर देंगे तो तब तक के लिए